पांचवा प्रश्न ध्यान करते समय एक और शांति और आनंद का अनुभव होता है तो दूसरी ओर विचार की एक हल्की धारा भी चलती रहती इस हालत में अनुभूत शांति मन का धोखा है क्या मन बहुत अद्भुत है वो कभी शक नहीं करता अगर दुख हो तो वो कभी नहीं पूछता कि मन का धोखा है क्रोध हो कभी नहीं पूछता कि मन का धोखा है लेकिन अगर थोड़ी शांति मिले तो भरोसा नहीं आता मन पूछता है धोखा होगा तुम्हें और शांति मिल सकती है असंभव तुम और आनंद अनुभव कर सकते यह हो यह हो ही नहीं सकता जरूर कहीं कोई भूल हो रही तुमने अपने पे कितनी आस्थक होती तुमने अपने भाग्य को बिल्कुल अंधकार के साथ जोड़ रखा है तुमने विषाद को नियति बना लिया है अगर उस विषात के क्षण में कभी एक सूरज की किरण भी उतरे तो तुम मानते हो सपना होगा सूरज की किरण मुझ पे उतर सकती है? हो ही नहीं सकता अंधेरे ही उतर सकता है तुम पे ऐसा तुमने भरोसा क्यों कर लिया है और अगर यह भरोसा तुम्हारा है तो ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा भाग्य बन जाता सूरज की किरण उतरेगी तो तुम स्वागत न कर पाओगे तुम संदेह से देखोगे अंधेरा आएगा तुम छाती से लगा लोगे, स्वभावता अंधेरा बढ़ेगा सूरज की किरण धीरे धीरे कम आएगी जहां स्वागत ही न होता हो वहां आने का भी क्या प्रयोजन जहां अतिथि की तरह सम्मान ना होता हो वहां परमात्मा भी धीरे धीरे बचने लगेगा क्योंकि परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो यह पक्का है तुम भरोसा ना करोगे कि ये परमात्मा हो सकता है हो सकता है पीछे के दरवाजे से भाग के तुम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ पता नहीं कौन खड़ा परमात्मा तो हो ही नहीं सकता कोई ना कोई झंझट आ गई परमात्मा और हमारे द्वार पर तुमने क्यों अपने को इतना दीन समझ लिया है तुमने क्यों इतने को अपना दुर्बल मान लिया है तुम क्यों इतने अपने शत्रु हो गए हो अब दो घटनाएं घट रही हैं मन में शांति आ रही है ध्यान में आनंद की थोड़ी सी पुलक आ रही पास ही थोड़े से मन की तरंगें चल रही हैं, विचार चल रहे हैं दो घटनाएं घट रही हैं लेकिन पूछने वाला ये नहीं पूछता कि ये जो मन की तरंगें चल रही हैं ये कहीं धोखा तो नहीं नहीं, वो पूछता है कि जो शांति मालूम हो रही ये कहीं धोखा तो नहीं है जिसको तुम धोखा समझोगे वो मिट जाएगा जिसको तुम सत्य समझोगे वो हो जाएगा विचार वस्तुएं बन जाते हैं भाव दशाएं स्थितियां हो जाती जिसमें जैसा माना वैसा हो जाता है बुद्ध का बड़ा प्रसिद्ध वचन है धम्मपद में कि तुमने जो सोचा तुम वही हो जाओगे तुम आज जो हो वो तुम्हारे बीते कल के सोचने का परिणाम है आज तुम जो सोचोगे वो तुम कल हो जाओगे सोचना तो बीज बोना है फिर तुम रोते हो जब फल काटते हो चलने तो विचारों की तरंगों को तुम अपने ध्यान को शांति पर लगाओ और अहोभाव से भरो और तुम धन्यवाद दो परमात्मा को कि इतनी शांति मिली परम कृतज्ञ हो जाओ शांति रोज बढ़ने लगेगी जितनी शांति बढ़ेगी उतनी ही मन की जो तरंगे हैं वो कम होने लगेंगी क्योंकि वही तो ऊर्जा है जो अब शांति बनने लगेगी मन उसको पाना सकेगा एक दिन तुम अचानक पाओगे कि मन की सब तरंगे खो गई वो कोलाहल अब होता ही नहीं वो रास्ता ही चलना बंद हो गया उस पर कोई यात्री नहीं गुजरते अब वहां विचारों का कोई आवागमन नहीं अब गहन शांति तुम में विराजमान हो गई लेकिन अगर तुमने शांति पर संदेह किया तो जल्दी ही तुम पाओगे जो ऊर्जा शांति की तरफ बहती थी वो विचारों की तरफ वापस बहने लगी ये संदेह उन्हीं विचारों से आ रहा है वो जो किनारे पर चलते हुए थोड़े से विचार की तरंगे हैं वो आखिरी कोशिश कर रही हैं अपने को बचाने की वो तुम्हारे मन को आच्छादित कर रही वो कह रही कि क्या शांति शांति हो ही नहीं सकती शांति कभी किसी को हो पश्चिम का एक मनोविज्ञान कुछ वर्षों कुछ महीनों पहले मेरे पास था बहुत विचारशील व्यक्ति है उसने मुझे कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि मन कभी शांत हो सकता है यह अस्वाभाविक है मन में विचार का चलना तो ऐसे ही जैसे शरीर में खून का बहना और मनोविज्ञान मानता ही नहीं कि कभी ऐसी घड़ी आ सकती है कि मन में विचार न चले ये तो ऐसे होगा जैसे कि शरीर में खून न बहे तो आदमी मर जाए विचार का कि गति तो रहेगी ही मैंने उन्हें कहा कि थोड़ा प्रयोग करो अब कोई उपाय नहीं तुम्हें समझाने का फिलहाल तुम थोड़े प्रयोग करो शायद किसी दिन क्षण भर को भी मन में विचार रुक जाए तो जो क्षण भर को हो सकता है वो दो क्षण को भी हो सकता है तीन क्षण को भी हो सकता है फिर हम आगे बात करेंगे संयोग की बात कोई पंद्रहवें सोलहवें दिन वो घटना घटी कि कोई कुछ क्षणों के लिए विचार बंद हो गए होंगे ध्यान में वो व्यक्ति भागे हुए आए और उन्होंने कहा मान ही नहीं सकता ये असंभव अब ये हो गया तो भी नहीं मान सकते ये असंभव वो कहने लगे कि जरूर मैंने कल्पना कर ली होगी पर शांति की तुम कल्पना भी कैसे कर सकते हो अगर तुम शांति को जानो ना कल्पना भी उसकी हो सकती है जिसको तुमने जाना हो तुम ऐसी कोई कल्पना कर सकते हो जो बिल्कुल ही अपरिचित अनजान अज्ञात की हो असंभव हाँ तुम ऐसी कल्पना कर सकते हो जिसमें ज्ञात के कुछ खंड जोड़ लिए हो जैसे कि तुम एक ऐसा घोड़े की कल्पना कर सकते हो जो सोने का है और आकाश में उड़ता है इसमें कोई अड़चन नहीं क्योंकि उड़ने वाले पक्षी तुमने देखे सोने का सामान तुमने देखा घोड़ों को तुम जानते हो तीनों को तुमने जोड़ दिया लेकिन क्या तुम ऐसी कोई कल्पना कर सकते हो जो तुमने जानी ही नहीं मैंने उन मित्र को कहा कि तुमने शांति पहले कभी जानी है उन्होंने कहा कि नहीं पहली दफा जानी है मगर ऐसा लगता मन की कल्पना जिसको तुमने कभी जाना नहीं तुम उसे कैसे कल्पना करोगे कल्पना का तो अर्थ ही होता है जाने हुए की पुनरुक्ति हाँ जाने हुए को थोड़ा सुधार सकते हो संभार सकते हो सजा सकते हो लेकिन अनजाने की कोई कल्पना नहीं हो सकती हाँ परमात्मा की तुम कल्पना कर सकते हो क्योंकि मंदिर में तस्वीरें लटकी हैं मूर्तियां रखी लेकिन शांति की तुमने कहीं कोई तस्वीर देखी शांति की कहीं कोई मूर्ति देखी शांति तो भाव है उसे तो कहीं भी कोई चित्रित करने का उपाय नहीं है मैंने उनसे कहा कि चलो कल्पना ही सही बुरी तो नहीं है उनका ना बुरी तो नहीं आनंद तो बहुत आया लेकिन शक होता है ये हो नहीं सकता कुछ दिन और चलाओ थोड़ा और अनुभव करो तुम्हारा मन जो दुख पर कभी संदेह नहीं करता अशांति को बिल्कुल स्वीकार करता है वो शांति पर संदेह करता है मन तुम्हारा शत्रु है ऐसी जब घड़ी आए तो तुम मन की सुनना ही मत तुम मन से यह कह देना कि कल्पना ही सही लेकिन तेरे सत्यों से यह कल्पना बेहतर है। तेरा सत्य है दुख चिंता विषाद तेरा सत्य है अशांति तनाव संताप तेरे सत्यों से यह कल्पना बेहतर है शांति की संतोष की एक गहन आनंद की कल्पना में ही रहेंगे तेरे सत्यों से छुटकारा चाहिए अगर तुम अपने ध्यान को इस शांति को स्वीकार करने के लिए राजी कर सको और तुम्हारा सारा ध्यान शांति की तरफ लग जाए और तुम्हारी जीवन ऊर्जा शांति को पल्लवित करने लगे पोषित करने लगे भोजन देने लगे तो जल्दी ही तुम पाओगे कि जो तुम्हें आज कल्पना जैसी लगी है वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य हो जाती और जिस मन को तुमने सत्य समझा था वो सिर्फ एक अतीत का सपना हो जाता है। मन सपना है लेकिन सपना बहुत पुराना है उसकी बड़ी गहरी जड़ें तुम्हारे भीतर और शांति सत्य है लेकिन वो बिल्कुल नया पौधा है आज ही अवतरित हुआ है। बल दो उसे, भूमि दो उसे जल दो उसे, पोषण दो ताकि वो बड़ा हो सके अगर आज ही तुमने मन से उसे लड़ाया तो मन बहुत पुराना है बहुत मजबूत है स्वभावता लड़ने में ज्यादा समर्थ है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है मन को कह दो कि तू अपना संभाल हमें थोड़ी कल्पना का आनंद लेने दे जल्दी ही तुम पाओगे वो बड़ा वृक्ष मन का गिरने लगा सूखने लगा वो तुम्हारे सहारे से जीता है तुम्हारी ही ऊर्जा के शोषण से जीता है अगर तुम्हारी ऊर्जा शांति के पौधे पर लगने लगी उपेक्षित मन का पौधा अपने आप सूख जाएगा और जिस दिन मन का पौधा सूख के गिर जाता है उस दिन तुम अचानक पाते हो जहाँ स्वर्ग था वहाँ मन के कारण तुमने नरक बना रखा था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 एक बार मैंने पत्थर से कटफोड़वा को मारा था वो जो कट पक्षी होता है उसको मैंने पत्थर से मारा था मरा नहीं मगर चेष्टा मैंने बड़ी की थी इसको वो वृक्षों की रक्षा समझ रहे हैं कट को मारा क्योंकि कट फोड़वा वृक्षों को खराब करता है वो भी मरा नहीं मगर पत्थर चूक जाए इसमें मेरा क्या कसूर है मोलाना सुद्दीन ने कहा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 मित्र ने नसुद्दीन से कहा कि देख बिल्कुल तेरे पास पड़ा है उठा के मेरे मुंह में लगा दे नसुद्दीन ने कहा कि तू मित्र नहीं शत्रु है थोड़ी देर पहले कुत्ता मेरे कान में मूत रहा था तू ना उसे भगाया तक नहीं और मैं तुझे आम उठा के तेरे मुंह में लगा दू बस ऐसा ही तुम्हारा जीवन है उसमें पड़े हो आम भी कोई उठा के तुम्हारे मुंह में लगा दे कुत्ता भी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो तो भगा नहीं सकते खुद नहीं भगा सकते उसकी भी अपेक्षा दूसरे से कर रहे हो और सोचते हो कि महातप्रिया में तुम संलग्न हो छोड़ो व्यर्थ की बातें अपने आलस्य को तोड़ो परमात् को हटाओ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 आखिरी प्रश्न अत्यल्प ही सही मन का घोड़ा और चेतना का सवार समझ में आता है वैसे ही गुरु के शब्द का कोड़ा भी लेकिन जिस लौके लगाम की बात संत कहते हैं दादू कहते हैं वह कहा उपलब्ध है उसे अपने भीतर खोजो ये सब बातें समझ में आ जाती हैं क्योंकि ये सब बातें बुद्धि की बुद्धि इन्हें समझ लेती लौ की बात हृदय की है वो समझ में नहीं आती क्योंकि बुद्धि से उसका लेना देना नहीं मन का घोड़ा समझ में आता है 24 घंटे भागा है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर ले जाता है उल्टी सीधी यात्राएं करवाता है जहां नहीं जाना था वहां पहुंचा देता है जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाते क्योंकि घोड़ा कहीं और भागा जा रहा है समझ में आता है बुद्धि समझ लेती है इस बात को इसमें कुछ अड़चन नहीं चेतना का सवार भी समझ में आता है कि अगर होश साथ हो कभी थोड़ा भी साथ हो तो घोड़े पे सवारी हो जाती होश अगर हो तो फिर घोड़ा तुम्हें तो हर कहीं नहीं ले जा सकता तुम जहां जाना चाहते हो उस तरफ यात्रा शुरू हो जाती एक दिशा मिलती है एक भाव दशा निर्मित होती है जिसमें यात्रा हो पाती मन तो केवल भटकाता है चैतन्य पहुंचाता है वो भी समझ में आ जाता है गुरु के शब्द का कोड़ा भी समझ में आ जाता है क्योंकि गुरु सदा ही कोड़े मारते रहे यह सब बात समझ में आती समझ में नहीं आती एक बात लौ की बात कि वो प्यास कैसे जगे वो आग कैसे उठे और अगर वो ना उठे तो सब समझ बेकार है वैसे ही है कि भूख ही ना लगी थी भोजन तैयार था प्यासी ही लगी थी सरोवर घर के सामने आ गया था लेकिन प्यास ही ना हो तो क्या करोगे सरोवर को बाकी सब समझ बेकार है जब तक लौ ना हो लेकिन लौ को कहां पाओगे कहीं और तो पाने का उपाय नहीं अपने भीतर ही खोजनी पड़ेगी लौ जल रही लेकिन तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे सिर में संबंध टूट गया लौ तुम्हारे हृदय में जल रही है हृदय की तुमने सुनना बंद कर दिया है और बुद्धि सोचे चली जाती है और उसे लो कहीं मिलती नहीं क्योंकि लो सदा हृदय की है उतना पागलपन सिर्फ हृदय ही कर सकता है जलने का विरह का लो का प्यास का जब तुम प्रेम करते हो किसी को तो तुम ऐसा नहीं कहते कि किसी से प्रेम हो गया और सिर पर हाथ रख के बताओ हृदय पे हाथ रख के बताते हो तुमने तो कोई प्रेमी देखा जो सिर हाथ रख के बताता हो वो बात ही ना जचेगी सारी दुनिया में सभी संस्कृतियों में सभी सभ्यताओं में जब भी कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो वो हृदय पर हाथ रखता है कुछ हृदय में होने लगता है कोई सुख बुगाहट, कोई अंकुर का फूटना जमीन का टूटना हृदय के भीतर कोई हलचल हृदय पर हाथ रखता है वहीं जहां से तुम प्रेम करते हो वहीं से तुम प्रार्थना भी करोगे वहीं खोजो उतरो नीचे की तरफ अपने हृदय में आओ जब भी सवाल उठे कि कहां खोजें उस लो को आंख बंद करो और हृदय में तलाशो हृदय पर हाथ रखो और खोजो लेकिन कठिनाई ये हो गई कि तुमने प्रेम भी बंद कर दिया है प्रार्थना भी बंद हो गई परमात्मा का द्वार भी अवरुद्ध हो गया प्रेम करो अगर तुम प्रेम करने लगो तो जल्दी ही तुम्हें लौ में गति मालूम होगी लौ धबकने लगेगी थोड़ा प्रेम का ईंधन दो प्रेम से मेरा मतलब है अगर वृक्ष को छुओ तो प्रेम से छु कुछ भी तो जाता नहीं कुछ भी तो खर्च नहीं होता प्रेम से छू कभी छोटे प्रयोग करके देखो वृक्ष के पास बैठे हो हाथ रखो वृक्ष पर और ऐसा भाव करो कि जैसे वृक्ष से तुम्हारा बड़ा लगन गहरा प्रेम है वृक्ष एक मित्र है तुम बहुत दिन बाद आए हो वृक्ष से हाथ में हाथ लिए बैठे हो कि वृक्ष को आलिंगन करके छाती से लगा लो और आंख बंद करके थोड़ी देर वृक्ष के साथ रह जाओ और देखो क्या घटता है तुम पाओगे हृदय की धड़कन बदली हृदय का गुण बदला तो मस्तिष्क से नीचे उतरे क्योंकि वृक्ष के पास तो कोई मस्तिष्क नहीं है उसके पास तो सिर्फ हृदय अगर तुमने थोड़ा उससे हृदय की बात की थोड़ा हृदय का राग रंग जोड़ा वो बड़ा सरल है वो जल्दी ही तुम्हारी तरफ प्रेम की किरणें फेंकने लगेगा तुम्हारे हृदय ने अगर उससे पुकारा तो वह तुम्हारे हृदय को पुकारेगा चट्टान को भी छूओ तो प्रेम से छु और तुम फर्क पाओगे चट्टान को अगर तुम प्रेम से छो तो लगेगा चट्टान में भी एक उषमा है एक गर्मी है और अगर तुम मनुष्यों के हाथ में को भी हाथ में लोगे और बिना प्रेम के लोगे तो पाओगे एक ठंडापन है एक मुर्दापन है थोड़ा अपने प्रेम को फैलाओ भोजन करो तो प्रेम से करो क्योंकि भोजन को तुम अपने भीतर ले जा रहे हो ले जाओ अहोभाव से बड़े प्रेम से निमंत्रण दो हिंदू बड़े कुशल थे वो पहले परमात्मा को चढ़ाते फिर अपने को बड़ा प्रेम का कृत्य था वो ये कहते थे कि अन्न ब्रह्म है इसको ऐसे ही नहीं ले जाना है प्रार्थना करनी है पूजा करनी है परमात्मा को प्रसाद लगा देना फिर भोग लगाना पर, परमात्मा को फिर प्रसाद लेना है स्नान करो तो जल के साथ प्रेम से भरो क्योंकि जल है तुम्हारा शरीर तुम्हारे शरीर में निन्यानवे तो जल है। तुम सागर से आए हो सारा जीवन सागर से आया हो सागर के पास बैठो तो सागर की तरफ बड़े प्रेम से देखो जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेसी को देखता है तब तुम लहरों में आमंत्रण पाओगे और जल्दी ही पाओगे तुम्हारा सिर तो अलग हो गया बीच से हट गया हृदय का तार जुड़ गया पहाड़ पर जाओ हरियाली को देख के प्रसन्न होते हो नाचो आकाश को देखो जानदारों को तुम सारे अस्तित्व से जुड़े हो प्रेम जोड़ेगा मस्तिष्क ने तोड़ा है और जैसे जैसे ये जोड़ जगेगा वैसे वैसे तुम पाओगे दादू की लो बबकने लगी पहले तो तुम प्रेम में पड़ो अस्तित्व के उसी प्रेम में उतरने से धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा प्रेम इतना बड़ा होता जा रहा है कि अब छोटे मोटे प्रेम पात्र काम ना देंगे अब परमात्मा ही चाहिए समग्र अस्तित्व चाहिए प्रेम की पात्रता बढ़ाओ तभी तुम परमात्मा को प्रेम पात्र बना सकोगे तुम्हारी जितनी पात्रता होती है, वैसी तुम्हारा प्रेम होता कोई आदमी तिजोड़ी को प्रेम करता है, उसके पास लोहे का हृदय है वो आदमी को प्रेम नहीं कर सकता रुपये को प्रेम करता है रुपया यानी धातु बस उसी तल की उसकी दुनिया उसके हृदय में धातु भरी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कोई आदमी मनुष्यों को प्रेम करता है ऊपर उठा कोई आदमी बुद्ध महावीर कृष्ण को प्रेम करता है और ऊपर उठा अवतारों को प्रेम करता है ऊपर आ गया फिर एक ऐसी घड़ी आती है तुम्हारा प्रेम का पात्र इतना बड़ा हो जाता है कि सिवाय परमात्मा के कोई तुम्हारा पात्र नहीं हो सकता प्रेम का उस दिन लौभ भक्ति इसे तुम कहीं और न पा सकोगे तुम्हारे हृदय में मौजूद है चिंगारी राख जम गई उतरो हृदय में डरो मत हृदय में उतरने में डर लगता है यह ऐसे ही है जैसे कोई खाई कुएं में उतरता है गहरे में घबराहट होती भीतर जाने में घबराहट होती खोपड़ी में बने रहने में सब ठीक मालूम पड़ता है वहां तुम बिल्कुल परिचित हो वहां सुपरचित भूमि पर चलते हो सब नक्शा साफ है हृदय में जाओ बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि हृदय इतना जाम पड़ा है इतने दिनों से यंत्र काम ही नहीं कर रहा है तुम भूल ही गए हो कहा है हृदय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रतीक्षा करना भी भूल गए हो जो प्रेम करना जानता है वो प्रतीक्षा करना भी जानता है मैं मुल्ला मुलाद्दीन के साथ एक स्टेशन पर बैठा था ट्रेन लेट हो गई थी उसने कुली को बुलाया वो बड़ा नाराज हो रहा था और एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ पा रहा था फिर खड़ा हो जाता फिर टाइम टेबल देखता फिर तख्ते पे जाकर पढ़ता फिर जाके स्टेशन मास्टर को पूछता कि कितनी देर है फिर घड़ी मिलाता ये करता वो करता है कुली को बुलाया पूछा कुली से कि यहाँ कोई कब्रिस्तान है पास में उस कुली ने पूछा कब्रिस्तान यहाँ क्या किस लिए यहाँ स्टेशन है उसने कहा यहाँ जो लोग प्रतीक्षा करते करते मर जाते उनको कहाँ दफनाते प्रतीक्षा की तो जरा भी सुविधा नहीं रही है मरते जैसे प्रतीक्षा ने मौत आई एक क्षण रुकना पड़े कहीं प्रतीक्षा करनी पड़े मरे दौड़ने में जिंदगी मालूम पड़ती रुकने में मौत मालूम पड़ती और हृदय में वही उतर सकता है जो बहुत प्रतीक्षा करने को राज हृदय और मस्तिष्क में इतना फासला है कि प्रतीक्षा ऐसा मत सोचना की पास पास शरीर में पास पास दिखाई पड़ते हैं कि हाथ धर का फासला है लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हृदय और मस्तिष्क में उतना फासला है जितना फासला दो चीजों में और कभी भी हो नहीं सकता ये बिंदु दो अत्यंत विपरीत बिंदु हैं, इनमें जमीन आसमान का फासला है यात्रा लंबी है। और वहां जाए बिना कोई उपाय नहीं इसलिए करनी ही पड़ेगी जितना समय यहां वहां गंवाओगे व्यर्थ गमाया हुआ सिद्ध होगा मत भटको कहीं खोपड़ी से नीचे उतरो और हृदय की तरफ जाओ और जियो हृदय से विचार से जीना बंद करो अगर लुट भी जाओ हृदय के साथ जीने में तो लुट जाना उस लुट जाने में बड़ी संपदा पाओगे और अगर फिर सिर के साथ जीकर जरा भी ना लुटे और दुनिया को लूट लिया तो भी आखिर में पाओगे खाली हाथ जा रहे हो कुछ कमा ना पाए जिंदगी गंवा दी है केवल वे ही जीवन की संपदा को पाते हैं जो हृदय की लौ को जगा लेते वही मंदिर है वहीं जल रही है अहिर्निस अग्नि मत पूछो कि कहां खोजें कहां पाएं तुम्हारे भीतर से आज